देवी भागवत नवम स्क सावित्री धर्मराज के प्रश्नोत्तर तथा सावित्री के द्वारा धर्मराज को प्रणाम निवेदन जो पुरुष शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है उसे वैकुंठ में रहने की सुविधा प्राप्त होती है फिर भारतवर्ष में आकर वह भगवान श्री कृष्ण का अनन्य उपासक होता है क्रमशः भगवान श्रीहरि के प्रति उसकी भक्ति सुदृढ़ होती जाती है शरीर त्यागने के बाद पुनः गोलोक में जाकर वह भगवान श्रीकृष्ण का सारुप्य प्राप्त करके उनका पार्षद बन जाता है पुनः उसका संसार में आना नहीं होता जो पुरुष भाद्रपद मास की शुक्ल द्वादशी तिथि के दिन इंद्र की पूजा करता है वह सम्मानित होता है जो प्राणी भारतवर्ष में रहकर रविवार संक्रांति अथवा शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य की पूजा करके हविष्यान भोजन करता है वह सूर्य लोक में विराजमान होता है फिर भारतवर्ष में जन्म पाकर आरोग्यवान और धनाढ़ पुरुष होता है ज्येष्ठ महीने की कृष्ण चतुर्दशी के दिन जो व्यक्ति भगवती सावित्री की पूजा करता है वह ब्रह्मा के लोक में प्रतिष्ठित होता है फिर वह पृथ्वी पर आकर श्रीमान एवं अतुल पराक्रमी पुरुष होता है साथ ही वह चिरंजीवी ज्ञानी और वैभव सम्पन्न होता है जो मानव मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ सोलह से भगवती सरस्वती की अर्चना करता है वह मणिद्वीप में स्थान पाता है जो भारतवासी व्यक्ति जीवन भर भक्ति के साथ नित्य प्रति ब्राह्मण को गौ और सुवर्ण आदि प्रदान करता है वह वैकुंठ में सुख भोगता है भारतवर्ष में जो प्राणी ब्राह्मणों को मिष्ठान भोजन कराता है वह विष्णुलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है जो भारतवासी व्यक्ति भगवान श्रीहरि के नाम का स्वयं कीर्तन करता है अथवा दूसरे को कीर्तन करने के लिए उत्साहित करता है वह एक युग तक वैकुंठ में विराजमान होता है यदि नारायण क्षेत्र में नामोच्चारण किया जाए तो करोड़ों गुना अधिक फल मिलता है जो पुरुष नारायण क्षेत्र में भगवान श्रीहरि के नाम का एक करोड़ जप करता है वह संपूर्ण पापों से छुट जीवन मुक्त हो जाता है यह ध्रुव सत्य है वह पुनः जन्म ना पाकर विष्णु लोक में विराजमान होता है नाम नाम कोटि हरे कोटिहरिजोही क्षेत्रे नारायणे जपे सर्वपाप विर्मुक्तो जीवन मुक्तो भवे ध्रुव न लेशनर्जन्म वैकुंठे स उसे भग, भगवान की सारुप्यता प्राप्त हो जाती है वहाँ से वह फिर गिर नहीं सकता उसके हृदय में भक्ति सुदृढ़ हो जाती है फिर वह भगवन में बन जाता है जो पुरुष प्रतिदिन पार्थिव मूर्ति बनाकर शिवलिंग की अर्चा करता है और जीवन भर इस नियम का पालन करता रहता है वह भगवान शिव के धाम में जाता है और लंबे समय तक शिवलोक में प्रतिष्ठित रहता है तत्पश्चात भारतवर्ष में आकर राजेंद्र पद को सुशोभित करता है निरंतर सालग्राम की पूजा करके उनका चरणोदक पान करने वाला पुण्यात्मा पुरुष अति काल पर्यंत वैकुंठ दीर्घकालय हो नहीं होता जिसके द्वारा संपूर्ण तप और व्रत का पालन होता है वह पुरुष इन सत्कर्मो के फलस्वरूप वैकुंठ में रहने का अधिकार पाता है पुनः उसे जन्म नहीं लेना पड़ता जो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है उसे तो निर्वाण पद मिल जाता है पुनः संसार में उसकी उत्पत्ति नहीं होती भारत जैसे पुण्य क्षेत्र में जो अश्वमेध यज्ञ करता है वह इंद्र के आधे आसन पर विराजमान रहता है राजसूय यज्ञ करने से मनुष्य को इससे चौगुना फल मिलता है संपूर्ण यज्ञों से भगवती का यज्ञ श्रेष्ठ कहा गया है बराने विष्णु और ब्रह्मा ने पूर्व काल में देवी की आराधना की है त्रिपुरा का वध करने के लिए महाभाव शंकर ने देवी की आराधना की थी सुंदरी संपूर्ण यज्ञों से भगवती भुवनेश्वरी का यज्ञ श्रेष्ठ है त्रिलोकी में इनके समान कोई भी यज्ञ नहीं है पति व्रते पूर्व समय की बात है दक्ष प्रजापति और शंकर में कलह मच गया था उस अवसर पर दक्ष प्रजापति ने भगवती जगदम्बा का पूजन किया था ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर नंदी को श्राप दे दिया एतदर्श भगवान शंकर ने दक्ष दक्ष के यज्ञ यज्ञ का का विध्वंस कर डाला। पुनः प्रजापति देवी का करने में संलग्न हो गए धर्म कश्यप शेषनाग कर्दम मुनि स्वयंभु मनु उनके पुत्र प्रियव्रत शिव सनत कुमार कपिल तथा ध्रुव भगवती भुवनेश्वरी का यज्ञ कर चुके हैं देवी का यज्ञ करने वाला पुरुष हजार राजस्वी यज्ञों का फल निश्चित रूप से पा जाता है देवी भक्त सौ वर्षो तक जीवन धारण करके अंत में जीवन मुक्त हो जाता है इसमें संशय नहीं है